प्रणाम विश्वामित्र जी को प्रणाम और सबको प्रणाम करने के बाद सतानंद जी महाराज विश्वामित्र जी की उपस्थिति में भगवान राम को विश्वामित्र की महिमा बता रहे हैं विश्वामित्र मने महात्मा कैसे पहले क्या थे बाद में क्या हुए और ये यात्रा बड़ी लंबी है इसलिए विश्वामित्र जी को थोड़ा सावधानी से सुनना बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जयकारा जोर से लगाओगे तो बैटरी चार्ज हो जाएगी बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की विश्वामित्र जी महाराज बैठे हैं महाराज ने कहना प्रारंभ है राघव तुम्हारे गुरुदेव वशिष्ट जी महाराज एक बन में आश्रम बना करके रहते थे उनके पास में सबला नाम की कामधेनु थी। एक बार ये महाराज विश्वामित्र जी जब सम्राट थे अपनी दो अक्षौमणी सेना लेकर के शिकार खेलने वन में गए गुमते गुमते गुमते गुमते या विराजते चलो भैया जी को प्रणाम अपनी सेना को थोड़ा दूर छोड़ा सम्मान की भावना से रथ से नीचे उतरे पैदल पैदल विश्वामित्र जी महाराज राजा विश्वामित्र आश्रम में पहुंच गए प्रणाम किया महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए बड़ा भावपूर्ण स्वागत किया केवल राजा का नहीं मंत्रियों का नहीं पूरी सेना को खूब बढ़िया बढ़िया माल खिलाए। एक छोटी सी कुटिया है कुटिया के आगे गौ है घने वृक्ष हैं, आश्रम के किनारे से नदी बहती है कोई कोई साधन दिखाई नहीं देता कोई धन दिखाई नहीं देता सेवक दिखाई नहीं देते इतने लोगों का अचानक भोजन कैसे हो गया सेवा कैसे हो गई जब पूरी चतुरंगड़ी सेना के साथ में विश्वामित्र जी महाराज का सम्मान हो गया वशिष्ठ जी महाराज अब आसन पर विराजमान हो गए विश्वामित्र ने पूछा बाबा तुम्हारे पास में इतना सामान कहां से आया जो प्रसाद हमने पाया है ये तो हमारे घर भी महल में भी नहीं मिलता अचानक हमारे घर में हजार दो हजार लोग आ जाएं तो हमको पसीना आ जाए हम राजा हैं। और आपने तो कुछ हड़बड़ाहट दिखाई नहीं कुछ भी हुआ नहीं सब लोगों का बहुत सम्मान किया कैसे उन्होंने हाथ जोड़ करके कामधेनु धेनुमा गौ की ओर इशारा कर दिया बोले इनकी कृपा कामधेनु माने कामनाम कामना कामना के अनुसार जो पदार्थ प्रदान कर दे वो कामधेनु है कल्पवृक्ष कामधेनु और चिंतामणि कल्पवृक्ष की विशेषता है उसकी छाया में उसके नीचे खड़े होकर के जो आप सोचोगे मिल जाएगा चिंतामणि जिसके पास होगी वो जो चिंतन करेगा मिल जाएगा और काम धेनु जिसके पास होगी जो काम ना करेगा वो मिल जाएगा महाराजी गौ माता की कृपा है तो राजा ने विश्वामित्र ने कहा ये गौ इतनी विलक्षण है चमत्कारी है तो रत्न है तो और रत्न पर तो राजा का अधिकार है लाओ ये गाय हमको दे दो और इसके बदले में तुम सौ गाय ले लो विश्वामित्र की बात सुनकर के वशिष्ठ जी ने हंस करके कहा राजन कैसी बातें करते हो हमने तो सुना था कि क्षत्रिय महात्माओं को दान करते हैं राजा का धर्म है कि महात्मा को दान करे ब्राह्मण को दान करे उल्टी गंगा क्यों बहाते हो तुम ब्राह्मण की संत की गाय लेकर के जाओगे बोले नहीं नहीं ये गौ नहीं है रत्न है और तुमको क्या जरूरत है लाहम को दो अभी अभी प्रेम से बात चल रही थी सोने एक हजार गाय ले लो ग सतम सहस्रेणो दीयताम ताम शबला एक हजार गाय ले। समझौता नहीं हुआ दस हजार गाय ले लो अच्छा चलो एक एक लाख गऊ दूंगा तुम्हें ये शबला मुझको काम धेनु मुझको दे दो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा बात बहुत आगे मत बढ़ाओ राजन एक दो नहीं नहीं और हजार कोटि नदास्यामी एक करोड़ गाय भी तुम बदले में दोगे तो मैं अपनी काम धेनु को नहीं दूंगा राजा को अहंकार आ गया क्रोध आ गया अरे मैं सम्राट हूं और तुम एक साधारण साधु हो कब तक मुझसे बहस करोगे मैं जबरदस्ती तुम्हारी गाय को ले जाऊंगा बहुना किम प्रलापेना न दास्य काम दो बहुत अधिक क्या बोलो मैं काम धेनो नहीं दूंगा यही मेरा रत्न है यही मेरा धन है इसी के बल पर यज्ञ होता है इसी के बल पर अतिथि की सेवा होती है मैं नहीं दूंगा विश्वामित्र ने क्रोध में आकर के अपने सैनिकों को कहा कि गाय को खोलो खींच करके ले जाओ मैं देखता हूं कैसे रोकता है महात्मा क्या करे बेचारा विश्वामित्र राजा है विश्वामित्र के साथ में सेना है महात्मा अकेले हैं, शस्त्र नहीं है जैसे बलपूर्वक कामधेनु को खोला खींच करके ले जाने लगे तो बंधन तोड़ा करके गौ लौट करके आई और विश्वा वशिष्ठ जी महाराज से कातर होकर के कहा महात्मन कहीं मुझसे कोई भूल हो गई है गौ माता ने बाणी मनुष्य के समान बाणी से कहा कि राज महात्मन मेरी सेवा में कोई चूक हो गई क्या आपने मुझको त्याग दिया है क्या मेरा अपराध क्या है तो बताओ वसिष्ठ जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए मां मैंने तुमको नहीं त्यागा है राजा नाम तिजामि शबले और नापी में अपन ना तो मैंने तुमको त्यागा है और ना ही तुमने कोई अपकार किया है नैते, राजा बलवान मत्तो महाबल प्रमत्त हो गया है ये बल के अभिमान में चूर है ये जबरदस्ती ले जाना चाहता है तो गौ माता ने कहा मैं मेरी रक्षा खुद कर लू वशिष्ठ ने कहा कर सकते हो गौ माता ने कहा तो क्या मैं मेरी रक्षा करने में स्वतंत्र हूं वशिष्ठ जी ने कहा मां तुम अपनी रक्षा कर सकते हो जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा मिली उस गौ माता ने कहा कि माम तस्य दुरात्मना दर्पम बलन नियुक्त नाशयामि। इस दुरात्मा राजा के दर्प का दलन करते हो तो मुझको आज्ञा दीजिए वशिष्ठ जी की आज्ञा मिली तो हुंकार मारती हुई गौ माता बहुत जोर जोर से गभाने लग गई मानो सिंह गर्जना करता हो ऐसी गौ माता की होंकार है कि पूरी पृथ्वी कांपने लग गई गौ माता का बध करने में जिन लोगों का बहुत हाथ माना जाता है उनको यवन कहते हैं संस्कृत में यवन बोलिए तो यवन है ना ये गौ माता के योनि देशाच यवना गौ माता के रोम रोम से एक भारी भयंकर बलवान लोगों की सेना खड़ी हो गई और माता के से शक नाम की जाति पैदा हुई योनी भाग से यवन नाम की जाति पैदा हुई और रोमकूपेश मिले छाह गौ माता के रोम रोम से मिले निकल निकल करके शस्त्र ले लेकर के बाहर आ गए और हारित हा, हा, सब हरिता माता के अंश से पैदा हुए इतनी भारी सेना युद्ध करने के लिए विश्वामित्र की सेना से टकरा गई और एक ही पल में विश्वामित्र जी की सेना छकना और जो शेष बच गए हुंकारे हंकार बता सर्बान निर्दा महान ऋषि अपने हुंकार मात्र से वशिष्ट जी महाराज ने उनको दग्ध कर दिया विश्वामित्र के सौ पुत्र को मारने आए तो वशिष्ट जी महाराज ने अपनी होम, ये जो बीज मंत्र होता है आ, तांत्रिक प्रक्रिया में बड़ा शक्तिशाली माना जाता है माने अग्नि को उत्पन्न करने वाला तो हु मंत्र का जैसे उच्चारण किया घोष किया तो विश्वामित्र जी महाराज के सौपुत्र जल करके खा को विश्वामित्र जी नि अकेले रह गए पूरी सेना नष्ट हो गई पुत्र नष्ट हो गए अहंकार गल गया अब नगर में लौट करके नहीं जाते हैं किस मुंह से जाएं एक साधारण से महात्मा के सामने मेरी एक नहीं चली इस जीवन को धिकार है बन में घोर तपस्या किए भगवान शंकर को मनाया बहुत सारे शस्त्र और अस्त्र प्राप्त किए ताकत प्राप्त करके आए और सीधे कहीं नहीं भगवान शंकर से वरदान प्राप्त करके आए तो वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में आ गए पहले तो गौ माता पर कोप था अब के बाद जितने बन के आश्रम के वृक्ष थे लताएं थे पुष्प थे उनको उखाड़ने लगे बर्बाद करने लगे जो व्यक्ति जितने कोमल मन का होगा उसको फूलों से पेड़ों से पत्तियों से बहुत प्रेम होगा और मन में कोमलता नहीं होगी उसको प्रकृति प्यारी नहीं लगेगी जो मन का जितना ज्यादा कोमल होगा जितना ज्यादा सरल होगा जितना ज्यादा जिसके हृदय में कृपा और करुणा होगी उतना अधिक पेड़ों के पास बैठना चाहेगा चिड़ियों की चहचहट सुनना चाहेगा फूलों की मुस्कराहट देखना चाहेगा उन नदियों के किनारे नदियों की लहरों को अपने आंखों से जी भर के देखना चाहेगा पर्यावरण की रक्षा के प्रति महात्मा वशिष्ठ बड़े जागरूक थे जब पेड़ों को नष्ट करना प्रारंभ किया तो एक कुशा का दंड लेकर के वशिष्ठ जी महाराज सामने आ गए रे पापी तेरे अंदर करुणा नहीं है इन निरपराध वृक्षों का हनन करने वाले दुष्ट राजन में तुझको भी मजा चखाता हूं ऐसे कहकर कुसा हाथ में ले लिए और कहा जितना तुम में दम है तुम्हारे जितने शस्त्र और अस्त्र है सबका प्रयोग कर लो विश्वामित्र जी महाराज क्रोध के मारे आग बबूला हो रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज शांत हाथ में का एक दंड लिए का एक लिए खड़े हैं वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं बाय्र चला दिया अग्निअस्त्र चला दिया इंद्रास्त्र चला दिया पाशुपत्यास्त्र चलाया नारायण ब्रह्मास्त्र तक चला दिया परंतु उस कुा एक कुसा आगे सारे के सारे अस्त्र और शस्त्र भस्म हो गए विशामित्र का सर नीचे झुक गया कंधे से धनुष नीचे गिर गया बाण छूट गया लज्जित हो गए और आश्चर्यचकित हो रहे हैं मैं इतना ताकत इतना ताकतवर था मैं साधना करके भी आया इस महात्मा के एक कुा सामने मेरा एक भी दाव नहीं चला यह मामला क्या है वहां दुनिया को सुनाकर के विश्वामित्र ने कहा धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेना ब्रह्म दंडे न सर्वास्त्राणी हतानी में अरे एकमात्र ब्रह्मदंड माने कुशाके द्वारा इस महात्मा ने मेरे सारे शस्त्रों को नष्ट कर दिया इस क्षत्रिय माने शारीरिक बल को धिकार शस्त्र का बल बहुत छोटा होता है शास्त्र का बल बहुत बड़ा होता है बाण का बल बहुत कम होता है बाणी का बल बहुत बड़ा होता है आज ब्राह्मण दूसरों का अनुकरण करने के चक्कर में तपस्या छोड़ करके शास्त्र छोड़ करके शस्त्र पकड़ने लग गए बाणी की तपस्या छोड़ करके बाणों का आश्रय लेने लग गए मन में तो अहंकार है कि हम महात्मा हैं, हम ब्राह्मण हैं हम ऋषि की संतान हैं वैसे कुछ भी नहीं है जैसे बिना विष वाला सांप फुपकार मारता हो वैसे महात्मा आज अथवा ये ब्राह्मण ही मारते हैं किसी पर असर तो होता नहीं है। तपस्या चली गए विश्वामित्र जी ने प्रण कर लिया अब तो मैं ब्राह्मण बनकर के रहूंगा चाहे जो हो जाए अब मैं ब्राह्मण बनूंगा मुझको ब्राह्मण बनना है कई लोग कहते हैं कि क्षत्रिय थे और गायत्री का जप करके ब्राह्मण हो गए इन बातों से लग भी रहा है परंतु थोड़ा सा अलग हटकर के निवेदन करें बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की विश्वामित्र जी महाराज के पिता का नाम है गाधी इनकी एक कन्या थी सत्यवती ऋचिक नाम के महात्मा के मन में आया कि हम तो विवाह करेंगे तो ऋचिक महात्मा गाधी राजा के पास में पहुंच गए भगवान हमको विवाह करना है और आपकी कन्या से विवाह करना है देखो तपस्या का कितना प्रभाव होता था कि जिस महात्मा के मुंह में दांत नहीं है पेट में आंक नहीं है शरीर कीर्तन कर रहा है खाने खिलाने का साधन नहीं है बहू को विदा करा के लाएगा तो घर और ठिकाना नहीं है वो विवाह भी करने की बात करे तो राजकुमारी से करता था और राजा को हिम्मत नहीं होती थी कि ना कर सके ये किसी व्यक्ति की महिमा नहीं है ये ये बात किसी इंसान की नहीं है ये उसके अंदर जो भगवान है तपस्या के रूप में उसकी महिमा है जो व्यक्ति विद्वान है उस व्यक्ति का सम्मान नहीं अपितु तो विद्या के ज्ञान के रूप में जो भगवान अंदर विराजित हैं उनका सम्मान है